भूमिका अब तक श्री रामकृष्ण देव के एक अंतरंग लीला सहचर एवं शिष्य स्वामी विज्ञानानंद महाराज की जीवनी और उपदेशों के अंकन की चेष्टा मूलतः तीन बंगाली ग्रंथों में हुई है वे हैं स्वामी जगदीश्वरानंद रचित स्वामी विज्ञानानंद स्वामी पूर्वानंद कृत सत प्रसंगे स्वामी विज्ञानानंद और स्वामी विश्वाश्रयानंद रचित स्वामी विज्ञानानंद जीवन और वाणी इसके अतिरिक्त स्वामी विज्ञान विषय जानकारी उद्बोधन आदि पत्र पत्रिकाओं में एवं स्वामी गम्भीरानंद रचित श्रीराम कृष्ण भक्त मालिका और स्वामी जगदीश्वरानंद सम्पादित श्री राम कृष्ण पार्षद प्रसंग आदि ग्रंथों में पाई जाती है फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि इन महापुरुष का संपूर्ण और विस्तारित जीवन चरित्र आज तक प्रकाशित होने की अपेक्षा कर रहा है स्वामी विज्ञानानंद के सन्यास के पूर्वाश्रम के जीवन की जानकारी अपर्याप्त है उनके सन्यास जीवन की घटनाएं भी पूरी तरह ज्ञात नहीं हैं हम जानते हैं कि महाराज जी गुप्त योगी थे और अपने प्रचार के अत्यंत विरोधी थे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद ने एक बार बेलूर मठ में भक्तों से कहा था स्वामी विज्ञानानन्द जी इलाहाबाद से आए हैं आओ आओ जाओ जाओ उन महापुरुष का दर्शन कराओ वे ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर बैठे हुए हैं उनको पहचानना बहुत कठिन है वे अपने को पहचानने नहीं देते वस्तुतः ये अनासक्त महापुरुष आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आते थे कोई उन्हें समझ नहीं पाता था वे एकांतवास पसंद करते थे उन्होंने बहुत समय स्वयं को प्रायः गोपन रख ही बिता दिया था जो लोग महाराज जी को निकट से पहचानते थे, थे उनमें से अनेक अब यह लोक में नहीं हैं कुछ अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और स्मरण करके बताने में असमर्थ हो गए हैं यह अत्यंत दुख का विषय है कि स्वामी विज्ञाननंद जी के असामान्य जीवन के संबंध में पर्याप्त जानकारी संग्रह नहीं की गई है यह पुस्तक प्रत्यक्ष की स्वामी विज्ञान की स्मृतियाँ एक जीवनी नहीं है यह उनके संस्मरणों का संग्रह है उनके विषय में कुछ परम श्रद्धेय संन्यासियों एवं उनके अनुरागी और भक्तों के संस्मरणों पर आधारित रचनाएं यहाँ संग्रहित हैं सन उन तेरह सौ पचह पच्च, पचहत्तर सन तेरह सौ पचहत्तर में स्वामी विज्ञानंद की शताब्दी के अवसर पर हम पाठकों के हाथों में तीन स्मरक स्मारक ग्रंथ देख देना चाहते थे पहला नौ नव रुपए स्वामी विज्ञानानंद नामक उनके विभिन्न समय लिखे गए चित्रों का एक एल्बम दूसरा महाराज जी की एक संक्षिप्त जीवनी तीसरा उनके संस्मरणों का एक संकलन प्रथम दो कुछ ही समय में प्रकाशित हो गए किंतु तृतीय को हम पहले प्रकाशित नहीं कर पाए आखिरकार हमने यह निश्चय किया कि किसी भी तरह हो इस वर्ष बैशाख माह में इसे करना ही होगा इस निश्चय के बाद हमारे पास जो कुछ थोड़े बहुत संस्मरण इकट्ठा हुए थे उन्हें छपवाने के लिए दे दिया धीरे धीरे ठाकुर की कृपा से विभिन्न स्थानों से और भी लेख आने लगे इस विषय में वरिष्ठ संन्यासियों के सहयोग के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ महाराज जी के पुराने गृहस्थ भक्तों ने भी लेख दिए है और विभिन्न प्रकार से सहायता की है जैसे जैसे लेख आते गए वैसे वैसे उन्हें तत्काल छपवाने के लिए भेज दिया गया ग्रंथ की स्पष्ट परिकल्पना न होने के कारण लेखों में क्रमबद्धता नहीं हो पाई है अथवा यूँ कह सकते हैं कि लेखों को क्रम से सजाने में कोई नियम पालन नहीं हुआ है संपादन में भी बहुत सी त्रुटियाँ रह गई है इन सभी के लिए हम पाठक से क्षमा प्रार्थना करते हैं इस क्षमा प्रार्थना के साथ ही ठाकुर की एक उक्ति का स्मरण करता हूं। ठाकुर कहते थे मिस्रे की रोटी सीधे खाओ या उसे टेढ़ी काट के खाओ मीठी ही लगेगी उनका यह आश्वासन हमारा आश्रय स्थल है संपादनादि की त्रुटियों के बावजूद महाराज जी के संस्मरणों का माधुर्य क्या भक्त के हृदय को भर नहीं देगा उनके संस्मरणों का यह संकलन मानव फूलों का एक गुलदस्ता है इस गुलदस्ते को भक्तों को देने में समर्थ होते ही हम कृतार्थ हुए हैं यदि यह ग्रंथ भक्त पाठकों को स्वामी विज्ञानंद जी के ध्यान में प्रेरित करे तथा सन्यासी और गृहस्थ भक्तों के संस्मरणों से यदि पाठक महाराज जी के पूज्य सानिध्य का अनुभव करें तो हम अपने श्रम को सार्थक समझेंगे इस ग्रंथ के लिए लेख लिखने वाले सभी लोगों को हम प्रणाम और श्रद्धा निवेदन करते हैं जिन ग्रंथ और पत्र पत्रिकाओं से हमने लेख अथवा और कोई रचना के अंश प्राप्त किए हैं उन सभी के संपादकों और प्रकाशकों के हम कृतज्ञ हैं रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी के अध्यक्ष स्वामी अपूर्वानंद महाराज ने इस ग्रंथ में संयुक्त कई रचनाओं का संग्रह करके दिया है और इसके प्रकाशन में हमें बहुत प्रोत्साहित किया है उनके प्रति हमारे प्रणाम और कृतज्ञता दक्षिण कैलिफोर्निया की वेदांत सोसाइटी के पुज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज ने रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष पूज्य पर स्वामी वीरेश्वरानंद जी के एक मूल्यवान निबंध के प्रति हमारी दृष्टि आकर्षित की उनके प्रति हमारी सशक्त कृतज्ञता अंत में यह कहना चाहेंगे कि यदि ग्रंथ का अगला संस्करण प्रकाशित हो तो उसे सर्वांग सुंदर बनाने के प्रयास में कोई कमी नहीं होगी इसीलिए पाठकों से अनुरोध है कि पुस्तक के विषय में अपने स्पष्ट राय हमें लिखें तथा जो भी गलतियां उन्हें दिखें उनके प्रति हमारी दृष्टि आकर्षित करें हमें विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से यह ग्रंथ प्रस्तुत हुआ है उन्हें की कृपा से इसका नया परिवर्तित रूप प्रकट हो सकेगा विनीत सुरेश चंद्रदास ज्योतिर्मय वसु राय विज्ञान मंडप महेशपुरी खरदह चौबिस परगना